शिवपुराण रुद्र संहिता सूर्य जी कहते हैं महर्षियों अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विजश्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया नारद जी ने पूछा पिताजी भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए जिसके कारण वहाँ उनका तिरस्कार हुआ क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया करुणानिधे मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभो मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव शिवचरित्र को कहिए ब्रह्मा जी ने कहा नारद पूर्वकाल में राजा छुभ की सहायता करने वाले श्रीहरि को दधीची मुनि ने साप दे दिया था जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए दधीची ने क्यों सांप दिया यह सुनो प्राचीन काल में छूह नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए हैं वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीच के मित्र थे दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से छु और दधीची में विवाद आरंभ हो गया जो तीनों लोगों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ उस विवाद में वेद के विद्वान शिवभक्त दधीची कहते थे कि सूर्द वैश्य और छत्री इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है इसमें संशय नहीं है महामुनि दधीची के वह बात सुनकर धन वैभव के मध से मोहित हुए राजा छु ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया छु बोले राजा इंद्र आदि आठ लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है मुने इस श्रुति के कथन अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है च्यवनंदन आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ राजा छु का यह मस्तुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था इसे सुनकर भृगुकुलभूषण मुनिश्रेष्ठ दधी जी को बड़ा क्रोध हुआ मुने अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधी ने छु के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुसित बुद्ध वाले छु अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने बद्र से दधीजी को काट डाला उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीच पृथ्वी पर गिर पड़े भार्गव वंशधर दधीच ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीच के शरीर को जिसे छू ने काट डाला था तुरंत जोड़ दिया दधीच के अंगों को पूर्व जोड़कर शिवभक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा शुक्र बोले दाद दधिज मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ त्र्यंबकम जजामहे हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधना करते हैं त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता प्रभावशाली शिव वे भगवान सूर्य सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं सत्व रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं आत्मतत्व विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीन तत्वों के आभरणीय गार्भ गर्भपत्य और दक्षिणाग्नि इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी जल और तेज इन तीन मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविधभ भूतों के त्रिदीव स्वर्ग के त्रिभुज के त्रिधाभुज सबके ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही हैं यहां तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है उसी प्रकार वे भगवान शिव सम्पूर्ण भूतों में तीनों गुणों में समस्त कृत्यों में इंद्रियों में अन्यान्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है अतएव सुगंधयुक्त एवं सम्पूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं जहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विश्रेष्ठ महामुनि नारद उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का विष्णु का मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है इसीलिए वे ही पुष्टिवर्धन है अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं उन दोनों चरणों का स्वरूप क्यों है उर्वारुकमिबंधनात् मृत्योर मुख्यीय मामृतात् अर्थात प्रभो जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है उसी तरह मैं मृत्युरूप बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद मोक्ष से पृथक न हो वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं जो पुण्य कर्म से तपस्या से स्वाध्याय से योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है उसे न्यूनतन जीवन प्राप्त होता है